युग धर्म स्थापन रूप ने अपने अवतरण के उद्देश्य को कार्यान्वित करने के लिए श्री रामकृष्ण की भी व्यग्र हो रहे थे जिनके माध्यम से उनका अभिनव युग धर्म संसार भर में प्रचारित होने वाला था उन त्याग वैराग्यशील अंतरंग पार्षदों और शिष्यों के आगमन की प्रतीक्षा में वे अधीर हो रहे थे अठारह सौ से इस श्रेणी के भक्तों का आना शुरू हुआ इन भक्तों को श्री कृष्ण ने पहले ही अपने दिव्य दर्शनों में देख रखा था केशव चंद्र सेन द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र से श्री कृष्ण के विषय में जानकारी पाकर कलकत्ते से रामचंद्र दत्त और मनोमोहन मित्र आए तथा श्री कृष्ण के सानिध्य में आकर वे मुग्ध हो गए फिर वे अपने स्वजनों और मित्रों को भी श्री रामकृष्ण के पास लाने लगे इस प्रकार सुरेंद्रनाथ मित्र आए बलराम बसु आए अमर ग्रंथ श्री रामकृष्ण कथामृत के प्रणेता महेंद्रनाथ गुप्त आए फिर दुर्गा नाग बंगाली रंगमंच के जनक गिरीश घोष आदि सैकड़ों निष्ठावान भक्त आए फिर उन पवित्र नवयुवकों का आगमन आरंभ हुआ जिन्होंने कालांतर में अपना सर्वस्व त्याग कर संन्यास व्रत ग्रहण किया तथा जो रामकृष्ण संघ के आधार स्तंभ बने इनमें सर्वप्रथम थे लाठू अद्भुतानंद फिर 1881 ईस्वी में राखाल चंद्र घोष ब्रह्मानंद आए जिन्हें श्री रामकृष्ण ने अपने मानस पुत्र के रूप में देखा था फिर गोपाल चंद्र घोष अद्वैतानंद आए थे ये उम्र में बड़े थे क्रमशः नरेंद्रनाथ दत्त विवेकानंद तारकनाथ घोषाल शिवानंद बाबू घोष प्रेमानंद राय चौधरी, योगानंद शरतचंद्र चक्रवर्ती शारदानंद शशिभूषण चक्रवर्ती रामकृष्णानंद हरिनाथ चटर्जी तुर्यानंद गंगाधर घटक अखंडानंद हरिप्रसन्न चटर्जी विज्ञानानंद काली प्रसाद चंद्र अभेदानंद सुबोध चंद्र घोष सुबोधानंद शारदा प्रसन्न मित्र त्रिगुणाचितानंद आदि अंतरंग त्यागी भक्त आए श्री राम कृष्ण के निकट कई महिलाओं का भी आगमन हुआ जिनमें योगीन माँ गोलाप माँ अघोरमणि देवी गौरी माँ आदि का नाम उल्लेखनीय है इन सभी भक्तों ने श्री कृष्ण के मार्गदर्शनानुसार त्याग वैराग्य तपस्या आदि के द्वारा सर्वोच्च आध्यात्मिक सत्य की उपलब्धि कर अपने जाज्जुल्यमान जीवन द्वारा संसार का अशेष कल्याण साधित किया श्री शारदा देवी के संबंध में तो हम पहले ही कुछ परिचय पा चुके हैं उनका जीवन श्री रामकृष्ण के जीवन का एक परिपूरक पहलू था इन भक्तों के जीवन को गठित कर इन्हें युग धर्म प्रचार का योग्य माध्यम बनाने के लिए तथा साथ ही संसार ताप से तप्त असंख्य जीवों का दुख दूर करने के लिए श्री रामकृष्ण ने अपनी आयु के अंतिम छह वर्षों में मानो छह युग का कार्य सम्पादित किया उनके उस छोटे से कमरे में दिन भर भक्तों का ताता लगा रहता स्वयं के स्नान भोजन विश्राम आदि के लिए वे बड़ी मुश्किल से अवसर पाते उनके निकट आकर अगणित मुमुखुओं की आध्यात्मिक पिपाशा शांत होती उनकी कृपा हस्त के स्पर्श से जीवों का पापताप ग्लानी मनीनता मिट जाती और उनके जीवन की गति बदल जाती उनका वह छोटा सा कमरा मानो आध्यात्मिक शक्ति का एक विशाल केंद्र था वहाँ सतत उच्च आध्यात्मिक भाव का दिव्य स्रोत प्रवाहित होता रहता जिसमें उपस्थित सभी व्यक्ति परिप्लावित होकर धन्य हो जाते इस प्रकार अविरत भाव समाधि एवं अगणित नर नारियों को शांतिदान धर्मदान और मुक्तिदान के अतिश्रम के फलस्वरूप उनका स्वास्थ्य भग्न हो गया 1885 सौ ईस्वी के ग्रीष्म में उन्हें गले की बीमारी हुई जो शीघ्र ही असाध्य कैंसर में परिणित हो गई चिकित्सा की सुविधा के लिए उन्हें प्रथम कलकत्ते के श्याम पुकुर नामक मोहल्ले में और फिर दो महीने के बाद काशीपुर में लाया गया प्रसिद्ध चिकित्सकों की औषधियों और, और युवक भक्तों की सेवा अक्लांत सेवा शुष्ता के बावजूद रोग बढ़ता गया परंतु जीवों के उद्धार के लिए ही उन्होंने देह धारण किया था वे भला कष्ट की परवाह क्यों करने लगे इस अवस्था में भी उनकी भाव समाधि उपदेश उपदेशदान आदि का क्रम जारी ही रहा जीवों पर वे मानव शतधारा से कृपा बरसा रहे थे काशीपुर के इस मकान में उन्होंने असंख्य नर नारियों को अभय दान देते हुए अमृतत्व का दिया इसी मकान में उन्होंने नरेंद्र आदि ग्यारह त्यागी भक्तों को गेरुआ वस्त्र प्रदान कर आडम्बर रहित रूप से रामकृष्ण संघ की स्थापना की यहीं पर उन्होंने नरेंद्र नाथ को विशेष रूप से शिक्षा देते हुए उन पर संघ के नेतृत्व का भार सौंपा अवतार कार्य को पूर्ण होता देख अब श्री रामकृष्ण लीला सम्वरण के लिए प्रस्तुत हो गए रविवार पंद्रह अगस्त अठारह की रात्रि के एक बजने के कुछ देर बाद भगवन नाम का उच्चारण कर समाधि मग्न हो गए यही समाधि महासमाधि में परिणित हुई